103. सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी हाइपर एसिडिटी ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर पेप्टिक अल्सर पवासी मोड़व्याग भगंदर और अंत का एक रोग है कैंसर कर्क माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं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 अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं दूध पीकर जाते हैं तो बदल दो जूस पिलाकर भेजो और आप कहेंगे जी पियेंगे नहीं आप जैसी आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में ये परमानेंट हो जाएगा अभी इसके आगे का सूत्र तो पानी कैसे पिए तो हमारे यहां पानी पीने के बहुत तरीके हैं लोटा मुंह से लगाया गट गट गटगट उतार लिया गिलास मुंह से लगाया गट गट गट गट उतार लिया तो बागवट्टी जी कहते हैं नहीं ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने का वो कहते हैं कि पानी को चुस्कियां ले लेकर पिए जैसे आप गरम दूध पीते हैं ना बागवटी जी बिल्कुल उसके समकक्ष रखते हैं अब यह क्यों आप एक साथ पूरा पानी उतारे गले के नीचे और एक एक घूट पानी उतारे गले के नीचे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है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 जो रात दिन आपके लिए लार बनाती है ये बहुत ही कीमती है इसका औषधीय गुण बहुत है और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा हुआ है और वो मैंने करके भी देखा है कि सुबह की लार गलती से भी आप किसी चींटी या चींटा या मक्खी पे थूक दो वो तुरंत मर जाए क्योंकि उसका औषधीय गुण बहुत प्रबल होता है सुबह सुबह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 तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं तो पान खाने के लिए नियम बताया पान खाओ तो कत्था मत लगाओ बिना कत्थे का पान खाओ थूकने की गरज ही नहीं तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है कत्था है तो थूकना पड़ेगा कत्थे बिना ही पान खाओ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 तो एक गाना गाते एक बार आजा आजा आजा वो तब भी नहीं आती ये है समस्या कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे उनको एक बीमारी है वो है कॉन्स्टिपेशन कब्जियत कोष्ठबद्धता बद्ध कोष्ठ होना कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है ना लार्ज इंटेस्टाइन वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी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 ऐसा आजकल आतिथ्य इस देश में चल रहा है पहले कहते थे अतिथि देवो भव अभी अतिथि दुश्मन भव अभी चौथा सूत्र आज का आखिरी सूत्र बागवती जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए दांत धोए बिना पानी पीना मुंह धोए बिना पानी पीना कुे बिना पानी पीना कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे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 बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे और एक बताता हूं एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस आंखों की बीमारी है अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती हैं आंखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतर आया हो आंखों में वो कंडीशन हो जाती है सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना चौबीस घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई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 तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इन्ग्रीडियंट मिट्टी में है वो सब लार में है और दो चार बातें बता दूं क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं आपके शरीर में कोई दाग हो गया धब्बा हो गया जैसे जल गए उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रहिए छह आठ महीने में धग्गा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए एक्जिमा हो गया मान लो खराब बीमारी की बात करूं एक्जिमा हो गया और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस बस इतना है कि साल भर करना पड़े इस इलाज छह आठ महीने के बाद देखिएगा साफ मुफ्त का इलाज है फोकट का इलाज थोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए बहुत अच्छे रिजल्ट है ठीक है अब आपके प्रश्नों के लिए आधे घंटे का समय हाजी भाई आपने कहा कि उषापान करना चाहिए उषापान भी गुनगुना पानी होना चाहिए देखिए उषापान दूसरी बात पान हाँ। जो कहा आपने खाने के लिए तो पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए, हाँ। चाहिए। बहुत अच्छा अच्छी तो। मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दूं पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए बागवट जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाए वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसैला हो कसैला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 खाली पानी अग्नि को शांत करता है जी राजीव भाई आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग कॉपी या चाय पीके और उसका ये सवा सत्यानाश <laughs> रीजन बताऊंगा परसों क्योंकि ये परसों आने वाला है कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं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 क्योंकि बागवती जी साढ़े तीन हजार साल पहले हुए है चाय कॉफी तो ढाई तीन सौ साल पुरानी है ज्यादा से ज्यादा चार सौ साल पुरानी हाँ काढ़े का जिक्र उन्होंने किया काढ़ा आप समझते हैं जो रोज आप यहां पी रहे वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे आपके पित्त को कम करे और कफ को कम करे ऐसा कोई भी काढ़ा दूध के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है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 जी जी मिश्री बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने कहा मुझे भूल गया मैं आपसे पहले ही कहना चाहता मिश्री मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है गुड़ से भी ऊंची है मिश्री सोठ है तो बहुत अच्छा है अर्जुन छाल और सोठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का तो वात के रोगी तो जरूर पिए हैं इसको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 तो इतना ठंडा पानी पिए या नहीं पिए जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी 23 डिग्री तक होगा तो, तो ज्यादा ठंडा नहीं है ये जो फ्रिज का पानी है ये चार डिग्री का होगा तीन डिग्री का होगा ये बहुत ठंडा है